भद्रं भद्रंकर्णे श्रृणुया मेवा भद्रम पशे मजजार गुशस्तनूसेमदेव ही तंजायु स्वस्ती न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति नूषा विश्वेदा स्वस्ति नक्षो अरष्टनेमी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दु शांति शांति शातिशाशा शंकर शंकरचार्य केशव बादरायण सूत्र भाष्य वंदे भगवतपुन ईश्वर गुररात्मे मूर्तिभागिने यो नमः ओम शांति शांति शांति व्याप्तहाय दक्षिणामूर्त नम ओथर्वेदी <coughs> ब्राह्मणभाग्य प्रश्नोपनिषद का विचार हम लोग कर रहे हैं इस उपनिषद के प्रथम प्रश्नात्मक प्रथम प्रकरण का विचार हो रहा है तेरहवीं कंडिका तक की चर्चा हो चुकी है चौदहवीं कंडिका से आगे की चर्चा आज होनी है कबंधिका प्रश्न आचार्य पिप्पला जी के प्रति था कि प्रजा का सृष्टा कौन है तो प्रजा का सृष्टा प्रजा काम प्रजापति हैं ये बताया जा रहा है तो प्रजापति ही अपनी प्रजा प्रजाविषयनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रथम रई प्राणात्मक मिथुन के निष्पादक बनते हैं अर्थात रई प्राण मिथुनात्मक बन जाते हैं और फिर रई प्राण रूप मिथुन प्रजापति हो जाते, हो जाते हैं और भावापन्न प्रजापति दक्षिणायन भाव को प्राप्त हो जाता है और उत्तरायण दक्षिणायन भावात्मक यानी मिथुनात्मक प्रजापति ही समस्त फिर या मासा ये जो संवस्रात्मक प्रजापति ही हैं उनके दो रूप बताए एक तो रई क्या नाम उत्तरायण दक्षिणायन रूपी जो मिथुन तदात्मक और दूसरा ये संवत्रात्मक मिथुन का बारह मासात्मक एक रूप मासोवय प्रजापति इससे बताया गया और मास भावापन्न प्रजापति ही पक् अहो अहोरात्र भावापन्न हो जाता है और अहो अहोरात्र भावापन्न प्रजापति से अन्न का निष्पादन होता है इसे कहा जा रहा है चौदहवी कंडिका में तो चौदवी कंडिका का उच्चारण कर लें चौदहवी कंडिका का अवतरण भाष्य है एवं क्रमेण परिणम्य इत्यादि तो एवं क्रमेण परिणम्य का अर्थ होगा कि मूल प्रजापति ही मिथुन से लेकर के अहोरात्र पर्यंत पूर्व पूर्व अपने रूप से उत्तर उत्तर रूप ग्रहण करता रहा अब अहोरात्र भावापन्न जो प्रजापति है उसका कार्य है अन्न इसलिए अहोरात्र भावापन्न प्रजापति ही रूप धारण करेगा अपने कार्य अन्न का इसे कहा जा रहा है सौधवी कंडिका में अन्नम वई प्रजापति ही तई तद रेत तस्माद् तस्माइम प्रजा इति तो अन्नम वे प्रजापति ही इसमें प्रजापति शब्द से ग्रहण करना है तेरहवी कंडिका के प्रथम अवांतर वाक्य से जिसे प्रजापति रूप बताया गया उसे अहोरात्रो वे प्रजापति इसमें अहोरात्र को प्रजापति रूप बताया गया मासात्मक प्रजापति का रूप है अहोरात्रात्मक और अहोरात्रात्मक प्रजापति का कार्य अन्न होने से अन्न को कहा जा रहा है उसके कारण अहो रात्रात्मक प्रजापति स्वरूप अन्नम वही प्रजापति दिन रात न हो तो कोई भी अन्न ब्रहदि पक नहीं सकता अन्न किसान के द्वारा बोई गई फसल को पकने के लिए दिन की भी आवश्यकता है तो रात्रि की भी आवश्यकता है इसलिए दिन रात्रि भावापन्न प्रजापति के द्वारा ही एक प्रकार से अन्न का निर्माण किया जा रहा है इसीलिए दीन रात्रि रूप प्रजापति को माना गया अन्न रूप और तत्हवई तद रेतह इसमें ततह शब्द से ग्रहण करना है जैसे संवत्सरोवत्सरात्मक प्रजापति कहा, और तस्य तस्य अयने द्वे, इसमें तस्य इस शब्द से ग्रहण किया गया, प्रजापति को ऐसे मासो वे प्रजापति और फिर तस्य पक्षों द इत्यादि में तस्य शब्द से ग्रहण किया गया आ, मासात्मक प्रजापति को अहोरात्रो वे प्रजापति कहा और फिर तस् अहरेव प्राण इसमें तस्य शब्द से अहो रात्रात्मक प्रजापति को लिया ऐसे तत् हव तद्रेत इसमें ततह शब्द से ग्रहण किया जाएगा अन्नात्मक प्रजापति को अन्न भावा पन्न जो प्रजापति उससे यानी अन्न से रक्त और रक्त मांस मेदा आदि क्रम से सप्तम धातु बन जाता है इसलिए कहा तत्वोहई तद रेत यानी ततः ये परामर्शक हैं सर्वनाम अन्न का अन्नात्मक प्रजापति का और कैसा अन्नात्मक प्रजापति ऐसे स्टोर में रखे हुए अन्नात्मक प्रजापति से ये सप्त धातुओं का निर्माण नहीं होता इसलिए ततः शब्द से ग्रहण किया जाएगा योषित तथा पुरुष अग्नि के द्वारा भक्षित जो अन्नात्मक प्रजापति है उस अन्नात्मक प्रजापति से तद रेत उसमें तद शब्द का अर्थ है आ, वह प्रजाप क्या नाम प्रजा का कारणभूत जो सप्तम धातु है सप्तम धातु और वो है तत् प्रजा का कारण साक्षात कारण प्रजापति मूल प्रजापति इस क्रम से अन्न से सप्तम धातु रूप बन करके प्रजा का निर्माण करता है तो इसलिए ततः हवई तद रेत जाएते ऊपर से जोड़ देना और तस्मात इमा प्रजा प्रजायन्ते तस्मात ये सरोनाम परामर्शक हैं भक्षित अन्न के परिणाम रूप सप्तम धातु से वो सप्तम धातु का परामर्शक है तो तस्मात् सप्तमात् धातो हो। इमाहा प्रजाहा प्रजाते ये जो भी चौरासी लाख प्रकार के स्थूल कार्यक्रम संघात प्रतीत हो रहे हैं वे प्रकट होते हैं उत्पन्न होते हैं <laughs> कुतो व इमा प्रजा प्रजायन्ते यह प्रश्न था कबंधि का, का उत्तर हुआ तस्मात इमाह प्रजा प्रजायन्ते हाँ। तो तस्मात एक नंबर टिप्पणी है इस पर देखिए कि तस्मात तस्मात्मा प्रजा इति तथा यथोक्क्रमेण प्रजापतिरव प्रजात्मना व्यवस्था अहमस्मी सर्वात्मा प्रजापति्यगर्भक्य प्रजया तत्कर्तव्य हृदय तो इमा सर्वा प्रजा प्रजायन्ते उत्तर हुआ इस उत्तर वाक्य का हृदय यानी अभिप्राय ये है क्या है अभिप्राय कि यथोक्त क्रमे न प्रजापतिरव प्रजात्मना व्यवस्थित मिथुनादिक्रम से स्वयं प्रजापति ही एक प्रकार प्रजापति ने सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ ही क्या हुआ चौरासी लाख प्रकार के कार्यक्रम संघातों के रूप में अभिव्यक्त हुआ वेष्टि कार्यक्रम संघातों के रूप में स्वयं ही उस रूप में व्यवस्थित है प्रतिष्ठित है तो मिट्टी के ही घड़ादि रूपांतर हैं जैसे ऐसे हिरण्यगर्भ का ही रूपांतर हैं यह सभी कार्यक्रम संघात इसलिए क्या होगा कि उपासक को चाहिए कि हिरण्यगर्भ का ही जो कार्यात्मक स्वरूप है यह पूरा एक वेष्टि कार्यक्रम संघात को तो मैं समझता ही है लेकिन हिरण्यगर्भ का समष्टि ये जो पूरा ब्रह्मांड है वही है शरीर वही वैश्वानर है तो इस ब्रह्मांड रूपी कार्यक्रम संघात में शरीर में शरीरी है हिरण्यगर्भ। वो तो शरीरी हो जाएगा हिरण्यगर्भ। और वह हिरण्य गगर्भ मैं हूसी हिरण्य गर्भ की अंग्रह उपासना उपासक करे ये पूरे प्रकरण का भाव है क्योंकि तस्मात इमाह प्रजा प्रजा, प्रजा यते इसमें तस्मात शब्द से ग्रहण करना है सप्तम धातु रूप से अवस्थित एक प्रकार से प्रजापति को ही इस क्रम से अवस्थित जो प्रजापति उस प्रजापति से यह सारा संसार उत्पन्न हो रहा तो सारे संसार का स्थूल कार्य का जो कारण है वो हुआ करता है उसका वास्तविक स्वरूप तो स्थूल कार्य रूप प्रपंच का कारण है प्रजापति इसलिए वो हो जाएगा उसका वास्तविक रूप तो साधक को चाहिए कि स्थूल प्रपंच का एक अंश जो वेष्टि कार्यक्रम संघात अविद्या के कारण उसी में तादात्म्य अभिमान करके बन जाता है परिचिन्न वह ये पूरे स्थूल कार्य के वास्तविक स्वरूप उसके कारण प्रजापति को मैं के रूप में ग्रहण करें मैं के रूप में समझ करके उसका चिंतन करें उपासना करें ये इस प्रकरण का भाव है अभिप्राय भाष्य को देखिए एवं क्रम परिणम्य अन्नम वी प्रजापति तो थोड़ा अन्वय बताते हैं टीकाकार कि एवं इति रईिप्राण संवत्सरादि क्रमेण एवं क्रमें शब्द परामर्शक हैं शुरू से लेकर के प्रजापति के प्रथम कार्य से लेकर के ये जो स्थूल शरीरों का साक्षात्कारण हुआ सप्तम धातु रूप वहाँ तक का क्रम का परामर्शक है एवं क्रम शब्द तो रई प्राणसंवत्सरादिक्रमेण पिणम्य व्रीहवाद्यात्मना व्यवस्थित सन् अन्न वै प्रजापति अन्नात्मको जाता प्रजापति तो अन्न रूप हुआ प्रजापति ने कहा अन्नूपुआ अजातीी कत कथम एक प्रश्न है भाष्य में कथम इसका अर्थ करते हैं टीकाकार की अन्न रूपी प्रजाजनक इस प्रश्नवाक्य का अर्थ ये है अन्नम वे प्रजापति इस वाक्य ने ये कह दिया कि मूल प्रजापति ही रई प्राण मिथुन से लेकर के अन्न भाव पर्यंत अभिव्यक्त हुआ इस क्रम से तो प्र, मूल प्रजापति ने ही अन्न भाव को ग्रहण कर लिया इतना कथन होने मात्र से स्थूल का, आ, शरीरों का जनकत्व प्रजापति में कैसे सिद्ध होगा ये प्रश्न हुआ कि अन्न रूपत्वी तस्याने प्रजापते तो प्रजापति अन्नरूप बनने पर भी प्रजा उसमें प्रजा का उत्पादकत्व कैसे है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मूल कंडिका में है तत् हवई तद रेत इत्यादि वाक्य सीधे अन्न से स्थूल शरीर नहीं बनेगा भक्षित अन्न से क्रम से रक्ताधिक क्रम से जब सप्तम धातु का निर्माण होता उससे होगा इसलिए ततह यानी तस्मात तस्मात्ई रेतह तो इसमें ततह शब्द का अर्थ टीकाकार बता रहे हैं कि भक्षिता अन्नात् तो जो भक्षित अन्न है उससे उत्पन्न हो जाता है सप्तम धातु रेतह शब्द का अर्थ कर दिया अंदरी बीजम और तत्कार अर्थ करते हैं प्रजा कारणम तो प्रजा का कारण जो रेत है वह उत्पन्न हुआ तो ततह तद इसका इसमें ततह शब्द का अर्थ कर दिया भक्षितात टीकाकार ने ततः सर्वनाम भक्षित अन्न का परामर्शक है लेकिन अब बीच में एक शंका होती है अनुनिया दोष की उस शंका का उत्थापन करके तीन नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कारण है कैसे अनुनश्रय दोष का निराकरण होता है यह भी बताया इसलिए तीन नंबर टिप्पणी भी देखिए ननु भक्षकस्तु नाद्यापि समजनिष्ट को भक्षतसो हि तेनासा च तस्तुआश्रयता स तो ये कहते हैं ननु यानी प्रश्न है शंका है क्या शंका है कि नाद्यापि भक्षक समझ कहते हैं अन्न को खाने वाला तो अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ है कोई खाने वाला हो अन्न को तो अन्न उसके द्वारा खाया जाए और उससे फिर रेत का निर्माण हो तो अभी तो प्रजापति ने कहा कि अन्न का रूप धारण कर लिया अन्नम वे प्रजापति और फिर कहा कि तत ह वही तद रेत इसमें ततः शब्द का अर्थ कर रहे हैं खाए हुए अन्न से रेत का निर्माण हुआ तो अन्न खाने वाला कौन है किसने खाया अन्न अभी तो उत्पन्न नहीं नहीं हुआ तो खाने वाला उत्पन्न नहीं नहीं हुआ तो खाए खाए गए अन्न से रेत उत्पन्न हुआ ये कैसे कहा जाएगा तो ये कहते हैं अद्यापी भक्षकह न समझ अनिष्ट भक्षक, भक्षक उत्पन्न ही नहीं हुआ को भक्स कौन खाएगा और रेत सो ही तेना उत्पत्तव्य तो रेत से ही तो खाने वाले की उत्पत्ति होगी जो खाएगा वो स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर आए स्थूल शरीर प्रकट हो जाए सूक्ष्म शरीर आए तो खाना पीना ये प्राण का धर्म है तो प्राण खा ले अत्ता अत्ता प्राण को ना लेकिन ऐसे ही प्राण नहीं खाता है यद्यपि प्राण को शुरू में उत्पन्न किया है रई प्राण इसमें प्राण को कहा अत्ता आदित्य अत्ता अग्नि <coughs> लेकिन वो ऐसा नहीं खा सकता उसे कोई ना कोई गोलक चाहिए आश्रय चाहिए तब खाता है अभी तो गोलक बना ही नहीं है गोलक बनेगा तो खाने वाला माना जाएगा हुआ तो रेत सो ही तेना उत्पत्तव्य तो रेत से ही तो उसकी उत्पत्ति होनी है रेत से ही उत्पन्न होना है खाने वाला और रेत साच तस्मात और रेत साच स सा ऐसे जोड़ देना ऊपर से आ, रेत साच स सा। यानी इस प्रकार कहते तस्मात इति अश्रयता यह अनुन्यास दोष होता है हा स्वयं रेत से उत्पन्न होता है और उत्तर प्रजा का उत्पादक रेत का कारण भी बनता है तो अनुन्यास रहता है आगे कहते हैं कि नच प्रजापति रे वक्सेत कोई यदि ये कहें कि अन्न को अभी वेष्टि शरीर रूप प्रजा तो उत्पन्न नहीं हुई है लेकिन प्रजापति ही अन्न को खा लेगा प्रजापति को अत्ता मान लो तो कहते हैं प्रजापति क्यों खाएगा कहते हैं बिना जैसे प्रजापति ने बिना रेत के ही उत्पन्न किया है रई प्राण रूप मिथुन को तो ऐसे प्रजापति को तो प्रजा को उत्पन्न करने वाले इंद्री बीज को उत्पन्न करने के लिए अन्न खाने की जरूरत नहीं है बिना रेत के ही मिथुन के तरह अन्य प्रजा को भी संकल्प मात्र से मूल प्रजापति बना सकते हैं इसलिए वही खाएंगे वही अत्ता होंगे ये नहीं कह सकते न च प्रजापति रे व भक्सयत इति सांप्रतम ये उचित नहीं है सांप्रतम का अर्थ है उचितम और न सांप्रतम यानी न उचितम क्यों कते यो हि अंतरेपी रेतो मिथुनम उत्पादयत किम असो तदर्थ भक्षेत इति इति चेत तो बिना रेत के भी मिथुन को जो उत्पन्न करता है वह तदर्थ यानी प्रजा के कारणभूत रेत के लिए अन्न का भक्षण क्यों करेगा इस प्रकार की शंका हुई इति चेतन ऐसी यदि कोई शंका करे अनुन्य आश्रय दोष की तो कहते हैं सत्यम ठीक कह रहे हैं कि उस समय कोई खाने वाला नहीं और मूल प्रजापति को खाने की आवश्यकता नहीं इसलिए वो अत्या सिद्ध नहीं होगा तो फिर खाने वाला कौन है ये जो आप कह रहे ठीक कह रहे हो सत्यम से कहा गया लेकिन कहते हैं मूल प्रजापति ही जब अन्न को उत्पन्न किए तो अत्ता को भी उत्पन्न करता है संकल्प मात्र से जैसे अन्न उनके संकल्प सृष्टि है मानस सृष्टि है मिथुन से मिथुन भाव से लेकर के अन्न भाव पर्यंत प्रजापति ने संकल्प से ही उत्तर उत्तर कार्य को उत्पन्न किया है ऐसे इस अन्न को भक्षण करने वाले अत्ता को भी अपने संकल्प मात्र से ही प्रजापति उत्पन्न करते हैं और वो मिथुन को उत्पन्न करते एक मिथुन हुआ अन्न भाव के रूप में प्रकट होने वाला रई प्राणात्मक वो इस क्रम से अन्न बन गया और अन्न बनने पर प्रजापति ने एक दूसरा भक्षण करने वाला मिथुन उत्पन्न किया मनु शत्रुपा यह प्रजापति की मानस संतान मानी जाती है बृहदारण्य उपनिषद में बता सृष्टि बताते समय तो हिरण्यगर्भ ने अपने संकल्प से मनु शत्रुपात्मक मिथुन को उत्पन्न किया और प्रजापति के मानस संतान ये मनु शत्रुपा ने प्रजापति के द्वारा सृष्ट अन्न का भक्षण किया इसलिए ततः का अर्थ है ततः हव तद रेत इसमें ततः शब्द का अर्थ निकलेगा प्र, प्रमूल प्रजापति के मानस संतान रूप ये मनुशत्रुपात्मक मिथुन के द्वारा भक्षितात अन्नात ततः तो तो शब्द का अर्थ निकलेगा मनु शत्रुपा के द्वारा भक्षित अन्न से तद रेतह उत्पद्यतेत रे रेत उत्पन्न होता ये समाधान करने जा रहे हैं सत्यम इत्यादि से कि प्रजापतिना एव रई प्राण मिथुनमुशत्रुप्यमरम मिथुनमतरेणतसा उत्पादते बृहदारण्यक पठ्यते तो जैसा रई प्राणात्मक मिथुन मूल प्रजापति संकल्प से उत्पन्न किया ऐसा ही मनुशत्रुपनामक दूसरा एक मिथुन बिना रेत के संकल्प मात्र से उत्पन्न करते हैं मूल प्रजापति ऐसा बृहदारण्य उपनिषद में वर्णित है तदेव भवेद भक्सित्री ओ जो मिथुन है वो अत्ता है और ततस्तु भवेद रेतसी प्रजा इति गृहाण तो ततस्तु भवेद रेतसी प्रजा तो मनुष्य शत्रुपात्मक मिथुन से फिर यहरस प्रजा प्रारंभ हुई उससे पहले मानस प्रजाति थी वस्तुतस्तु <coughs> प्रजापते सर्वात्मत्म और मुख्य बात यहां पर ये बताई जा रही है <coughs> कि इस प्रकरण में प्रजापति के सर्वरूपता को बताना विवक्षित है वस्तु तस्तु प्रजापति मात्रम अत्र विवक्षते नव क्रम इति अना क्रम विवक्षित नहीं मूल बात है कि प्रजापति सर्वात्मा है और वह सर्वात्मा प्रजापति भाव प्राप्त होता है उन मनुष्यों को जो अपर विद्या का एक अंश उपासना रूप साधन को भी ग्रहण करते हैं कर्म के साथ साथ अपरा विद्या के दो स्वरूप बताए गए ना एक कर्म दूसरी उपासना तो कर्म के साथ साथ उपासना का भी जो अनुष्ठान करते हैं वे सर्वात्मक प्रजापति भाव को प्राप्त करते हैं ये दिखाने के लिए समुच्चय अनुष्ठान का या केवल उपासना का फल सर्वात्मक प्रजापति है यही कर्म फल है यहां तक का अनुष्ठेय साधन का फल है ये दिखाना प्रथम प्रकरण का विवक्षित अर्थ है तात्पर्य अर्थ है इसलिए क्रम विवक्षित नहीं है आगे हैं तो तथा तस्मात्व ये जो भाष्य है इसमें ततः शब्द का तो अर्थ कर दिया भक्षिता अनाथ रेत का अर्थ करते हैं टीकाकार रेत के विषय में कहते हैं कि शोणित उपलक्षण तुल्य तो रेत ये उपलक्षण है शोणित का भी दोनों में समानता होने से तत् आगे है कि तस्मात्मा प्रजा प्रजायन्ते इसमें तस्मात् सरो नाम परामर्शक है ओ रेत का इसके विषय में कहते हैं कि तस्मात्षि सिकतात इमा मनुष्यादि लक्षणा प्रजा प्रजायन्ते पंचम अग्नि में हु तो उस रेत से उत्पन्न हो जाती हैं ये सारी प्रजा यत्म कूतो ह वै प्रजा, प्रजा तो जो कबंधि का प्रश्न था उसका उत्तर दे दिया गया अहो अहो तदिवचंद्रादित मिथुनादिकक्रमेण अहोरात्रन्तेन प्रजा प्रजायन्ते प्रजा इति निर्णी तो इस प्रकार ये मूल प्रजापति से प्रजाकाम प्रजापति से ही चंद्र आदित्य रूप क्रम से अहोरात्र पर्यत हुआ फिर अन्न भावापन्न हुआ और अन्न से आ, ये अस्त्र अस्रीक ग्रेतादि द्वारा ये सारी प्रजा उत्पन्न हो रही है यह प्रथम प्रश्न का निर्णय हुआ इति निर्णित अब प्रसंगात तो अपर विद्या के फल का वर्णन हो रहा मुख्य रूप से जिसके लिए ये प्रथम प्रश्न है अपरा विद्या का फल वर्णन करने के लिए और अपरा विद्या के फल का वर्णन परा विद्या के प्रकरण में क्यों हो रहा है तो अपरा विद्या के फल से जो विरक्त है, वही पराविद्या का अधिकारी है ये दिखाने के लिए इसलिए अपरा विद्या के फल को बता रहे हैं 15 और 16 इन दो मंत्रों में अपराविद्या के अवांतर दो अंश हैं कर्म उपासना तो केवल कर्म इष्ट पूर्त दत्तादि जो करते हैं उन्हें मिलता है ब्रह्मलोक ही लेकिन वह ब्रह्मलोक है येश ब्रह्मलोक शब्द से ग्राह्य और समुच्चयकारी या केवल उपासक इनको ब्रह्मलोक मिलता है वह ब्रह्मलोक है वीरज ब्रह्मलोक स्वर्ग भी ब्रह्मलोक है और ब्रह्म जो प्रजापति का लोक है वो तो प्र... ही है ब्रह्मलोक उसे कहा जाता है वीरज ब्रह्मलोक केवल कर्म का फल बताने वाला पंद्रहवा मंत्र है उसमें केवल कर्म का फल भी ब्रह्मलोक बताया है और समुच्चय या केवल उपासना का फल बताने वाला सोलहवा मंत्र है उसका भी फल बताया गया ब्रह्मलोक लेकिन समुच्चय अनुष्ठान या केवल उपासना का फलभूत जो ब्रह्मलोक है उसका विशेषण देते हैं वीरज ब्रह्मलोक इसलिए स्वर्ग को भी ब्रह्मलोक शब्द से कहा गया है क्यों कहा तो कहते इसलिए कि मूल प्रजापति का जो प्रथम कार्य है मिथुन उसमें है रई और प्राण ये दो अंश उसमें से दोनों अंशात्मक मिथुनात्मक प्रजापति है ना, तो रई को भी प्रजापति कहा जाएगा प्रजापति है ब्रह्मा और उनका एक अंश रई यानी चंद्रमा है और चंद्र संबंधी लोक को कहा जाता है स्वर्ग चांद्रमस कहा जाता है ना चांद्रमसम लोकम अभिजयंत ऐसा पहले आया था तो वो जो चंद्रमा है वो रई रूप होने से रई प्रजापति रूप होने से तो रई भावापन्न प्रजापति रूप ही स्वर्ग भी है इसलिए स्वर्ग को कहा जाता है प्रजापति लोक ब्रह्मलोक ये सब आएगा भाष्य टीका तथा टिप्पणी में तो पंद्रहवें मंत्र का उच्चारण कर ले तद ये हव एव चरतीथुन ब्रह्मलोको त्रह्मलोको तपो ब्रह्मचर्य येशु सत्यं प्रतिष्ठ तो ते हई प्रजा तत् तत ये सरो नाम दो तथ है ना एक तो शुरू में तथ है फिर एक है तत् प्रजापति व्रतम चरंति में तो शुरू वाला जो तत शब्द है वह तत्र अर्थ में है और तत्र का अर्थ है एवं सति एवं सती का अर्थ है कि प्रजापते आत्मनु अने प्रजापति ने एक प्रकार से अन्न तथा अत्ता दोनों को उत्पन्न किया रई प्राण मिथुन क्रम से तक भी बने और मनुशत्रुपा को भी बनाया और फिर जैसे ईश्वर ने अपंचीकृत पंच महाभूतों को तथा समष्टि सूक्ष्म शरीर को बना करके सूक्ष्म जगत को बना करके हिरण्यगर्भ को बता दिया कि आगे अब स्थूल जगत का निर्माण आप करो पंचीकरण प्रक्रिया से ऐसे हिरण्यगर्भ भी मनु को उत्पन्न करके बताते हैं कि यह अन्न है और ये आप हो तो आगे रैतसी प्रजा का निर्माण इस अन्न से आप करो ये कार्य उनको सौंप करके अपने शांत रहते हैं लेकिन ये मनु शत्रुपा तथा अन्न भाव को प्राप्त करने के लिए मूल प्रजापति ने अपना जो व्रत है प्रजापति का व्रत माना जाता है ब्रह्मचर्य उस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए अन्न रूप कार्य का भी निर्माण किया रई प्राणादि मिथुन को भी और मनु शत्रुपा रूप मिथुन को भी और अपना व्रत भी बरकरार रखा ऐसे ही ये एवं सती का ये अर्थ निकाल रहे हैं मूल में है शब्द। और तत्का है तत्र और तत्र का भाष्कर भगवान अर्थ करेंगे त एवं सती और एवं सती का अर्थ टिप्पणी ये निकालते हैं कि प्रजापते आत्मनो ब्रह्मचर्य रक्षित मिथुनादि सृष्टित्वे सती तो प्रजापति ने अपने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रक्षा करते हुए मिथुनादि का सर्जन किया ये निश्चित होने पर तत्काल निकलेगा इसलिए क्या होना चाहिए तो कहते ये हवए तत्प्रजापति व्रतम चरंती मूल में कंडिका में तो ये ये सर्वनाम परामर्शक है उन गृहस्थों का जो गृहस्थ प्रजापति के उस व्रत का पालन करते हुए पालन करते चरणते ने आचरती प्रजापते प्रजापति व्रतम् तत् आचरंती प्र, प्रजापति के उस व्रत का आचरण करते हैं पालन करते हैं ते मिथुनम उत्पादयते वे मिथुन के उत्पादक बन जाते हैं का मतलब पुत्र पुत्री रूप संतान के उत्पादक बन जाते हैं जैसे प्रजापति ने मिथुनादि का निर्माण किया ऐसा वे भी करते हैं और ये प्रजापति का व्रत हुआ पहले जो कहा था तेरहवीं कंडिका में ब्रह्मचर्य एवं तत्व रत्या संयुजंत है वो ऋतो भार्य उपगमेत और वो भी रात्रि इसमें इस व्रत का जो पालन करते हैं वो प्रजापति का व्रत ही माना जाता है और ऐसा प्रजापति का व्रत पालन करने वाले गृहस्थ मिथुन के उत्पादक बन जाते हैं पुत्र पुत्री के उत्पादक बन जाते हैं तेषा एव एष ब्रह्मलोको तपो ब्रह्मचर्य सत्य प्रतिष्ठिती तो है उन्हें पहले बताया था अभिजयन्ते ते चांद्रम... त एव अभिजयन्ते उन्हें को यहां पर पूर्त दत्त कर्म के साथ साथ उनके सहयोगी ये तीन साधन बताए जा रहे हैं तप ये ये शाम तपह शाम ब्रह्मचर्यम और येषु सत्यम प्रतिष्ठितम प्रतिष्ठित तम यश ब्रह्मलोक आसान में करिए। ये शाम पूर्त दत्त नाम नाम तपह। पूर्त मुख्य साधनों के सहयोगी साधन के रूप में तपस्या भी करते हैं जो गृहस्थ में होने योग्य जो तपस्या है और जो प्रजापति व्रतात्मक ब्रह्मचर्य बताया गया वह ब्रह्मचर्य और येशु सत्यम प्रतिष्ठितम और जो सत्यनिष्ठ हैं ऐसे जो तेषा यानि तपादी सहयोगी साधन त्रय तयसे के आ, युक्त, पूर्त दत्त इन कर्मों का अनुष्ठान करने वाले केवल कर्मी ेशम शब्द से ग्राह्य है ये स्रह्म ब्रह्मलोक उन्हें इस ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है वह ब्रह्मलोक है स्वर्गलोक चांद्रम श्लोक भाष्य है भाष्य पर चर्चा कली करते हम लोग कल प्रश्न पूरा होगा इसका भाष्य और सोलाव्य का भाष्य ओम भद्रं कर्णे भी श्रृणुया मेवा भद्रम पसे माक्षत्रा स्त्री रंग